मेरे प्रिय आदमी एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहू बहुत वर्ष बीते बहुत सदिया किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था वो जब अपनी युवावस्था में था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 उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है उसने उसके चित्र को बनाया उस चित्र की लाखों गांव गांव दूर दूर के देशों में बिकी लोगों ने उस चित्र को घर में टांग अपने को धन्य समझा फिर बीस वर्ष बाद वो चित्रकार बूढ़ा हो गया था और उस चित्रकार को एक ख्याल और आया जीवन भर के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी में भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था आदमी में शैतान भी दिखाई पड़ता है उसने सोचा कि मैं एक चित्र और बनाऊ जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि हो तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य के चित्र बन सकेंगे। वो फिर गया बुढ़ापे में जुआ में शराब में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 ये कैसे हो सकता है इस प्रश्न के साथ ही आज की दूसरी चर्चा में शुरू करना चाहता हूं ये कैसे हो सकता है कि आदमी परमात्मा की प्रतिमा बने ये कैसे हो सकता है कि आदमी का जीवन एक स्वर्ग बने एक सुबास एक सुगंध एक सौंदर्य ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य उसे जान ले जिसकी कोई मृत्यु नहीं ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाए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 उबलते हुए भंडार हो जाए लेकिन हम तो दिनहीन जन हैं, सारी शक्ति खोकर हम धीरे धीरे निर्बल होते चले जाए सब खो जाता है भीतर रिक्तता रह जाती है खाली भीतर एक खाली बन गया तरिक्त और कुछ भी नहीं छूटता हम शक्ति को कैसे खो देते मनुष्य का शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार सेक्स है काम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 करें लेकिन कोई और द्वार खोला जा सकता है मैंने आपसे कल कहा संभोग के क्षण की जो प्रतीति है वो प्रती दो बातों की है टाइम और इगोलेसनेस समय शून्य हो जाता है और अहंकार विलीन हो जाता है समय शून्य होने से और अहंकार विलीन होने से हमें उसका एक झलक मिलती है जो हमारा वास्तविक जीवन है। लेकिन क्षण भर की झलक और हम वापिस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं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 और हमें दिखाई पड़ गया कि आदमी के कपड़ों के भीतर जानवर बैठा हुआ है हमें दिखाई पड़ गया कि वो लोग जो कल मस्जिद में प्रार्थना करते थे और मंदिर में गीता पढ़ते थे वो क्या कर रहे हैं वो हत्याएं कर रहे हैं वो बलात्कार कर रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं वही लोग जो मंदिरों मस्जिदों में दिखाई पड़ते थे वही लोग बलात्कार करते हुए दिखाई पड़ने क्या हो गया है इनको अभी दंगा फसाद हो जाए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 वह आंदोलन यह है कि सड़कों पर गाय भैंस घोड़े कुत्ता बिल्ली को भी बिना कपड़ों के नहीं निकाला जाए उनको कपड़े पहन के निकाला जाए उनको भी कपड़े पहनाने चाहिए क्योंकि नंगे पशुओं को देखकर बच्चे बिगड़ सकते हैं बड़े मजे की बात नंगे पशुओं को देखकर बच्चे बिगड़ सकते हैं अमरीका के कुछ नीतिशास्त्री इसके बाबत आंदोलन और संगठन और संस्थाएं बना रहे हैं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 क्योंकि जहां तृप्ति मिल सकती थी वहां जहर है वहां पाप है और तृप्ति नहीं मिलती और वो चारों तरफ भटकता है और खोजता है और क्या क्या इजादे करता है खोज के आदमी अगर उन सारी इजादों को हम सोच में बैठे तो बबड़ा जाएंगे क्या आदमी ने क्या क्या इजादे की लेकिन एक बुनियादी बात पर ख्याल नहीं किया कि वो जो प्रेम का कुआ था वो जो काम का कुआ था वह जहरीला बना दिया गया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 तो आज नहीं कल उनके बीच का संबंध रूपांतरित हो जाने वाला है ये हो सकता है कि कल वही पत्नी माँ जैसी दिखाई पड़ने लगे। गांधी जी उन्नीस के करीब श्रीलंका गए थे उनके साथ कस्तूरबा सांस थे संयोजकों ने समझा कि शायद गांधी जी की मां साथ आई हुई है, क्योंकि गांधी जी कस्तूरबा को खुद भी बाही कहते थे तो लोगों ने समझा कि शायद उनकी मां हुई संयोजकों ने परिचय देते हुए कहा कि गांधी जी आए हैं और बड़े सौभाग्य की बात उनकी मां भी साथ आई हुई है वो उनके बगल में बैठे हुए गांधी जी के सेक्रेटरी तो घबरा गए कि ये तो भूल हमारी हमें बताना था कि साथ में कौन है लेकिन अब तो बड़ी देर हो चुकी गांधी तो मंच पर जाकर बैठ भी गए थे और बोलना शुरू कर दिया सेक्रेटरी घबराए हुए की गांधी पीछे क्या कहेंगे उन्हें कल्पना भी नहीं हो सकती थी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 जिस दिन वे एक दूसरे के साथ ज्ञापन होता है उस दिन पुरुष आदर से भरता है स्त्री के प्रति क्योंकि स्त्री ने उसे काम वासना से मुक्त होने में सहायता पहुंचाई उस दिन स्त्री अनुग्रहित होती है पुरुष के प्रति उसने उसे सांस दिया और उसकी से दिलवाई। उस दिन वे सच्ची मैत्री में बनते हैं जो काम की नहीं प्रेम की मैत्री उस दिन उनका जीवन थी। उस में जाता है, जहां पत्नी के लिए पति परमात्मा हो जाता है और पति के लिए पत्नी परमात्मा हो जाता है उस दिन लेकिन वो कुआं तो विषा कर दिया गया इसलिए तो मैंने कल कहा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 माँ बाप के प्रति श्रद्धा समाप्त करने में माँ बाप का अपना हाथ है आप जिन बातों के लिए बच्चों को बंदा कहते हैं बच्चे बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं उन सारी गंदगी में आप भली भांति लव ली आपकी दिन की जिंदगी दूसरी है और आपकी दूसरी आप कहते कुछ है करते कुछ हैं छोटे बच्चे बहुत एक्यूट ऑब्जर्वर होते वो बहुत गौर से निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या हो रहा है घर में वो देखते हैं कि मां जिस बात को बंदा कहती है बाप जिस बात को बंदा कहता है वही गंदी बात दिन रात घर में चल रही है। इसका उन्हें बहुत जल्दी बोध हो, हो जाता है उनका सारा श्रद्धा का भाव विलीन हो जाता है की धोखेबाज हैं ये माँ बाप पाखंडी हैं, हिपोक्रेट हैं, ये बातें कुछ और कहते हैं करते कुछ और है और जिन बच्चों का माँ बाप पर से विश्वास उठ गया वो बच्चे परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर सकेंगे इसको याद रखना क्योंकि बच्चों के लिए परमात्मा का पहला दर्शन माँ बाप में होता है अगर वो वही खंडित हो गया तो ये बच्चे भविष्य में नास्तिक हो जाने वाले बच्चों को पहले परमात्मा की प्रती अपने माँ बाप की पवित्रता से होती पहली दफा बच्चे माँ बाप को ही जानते हैं निकटतम और उनसे ही उन्हें पहली दफा श्रद्धा और रेबरेंस का भाव पैदा होता है अगर वही खंडित हो गया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 हर घर में एक घंटा मौन का अनिवार्य होना चाहिए एक दिन खाना न मिले घर में तो चल सकता है लेकिन एक घंटा मौन के बिना घर नहीं चल सकता वो घर झूठा है उस घर को परिवार कहना गलत है जिस परिवार में एक घंटे की मौन की दीक्षा नहीं वो एक घंटे का मौन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 ये सवाल जानवर को प्रेम देने का नहीं फूल को प्रेम देने का नहीं मां को प्रेम देने का नहीं तेरे प्रेमपूर्ण होने का है क्योंकि तेरा भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि तू कितना प्रेमपूर्ण है तेरा व्यक्तित्व तो कितना प्रेम से भरा हुआ है उतना तेरे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ेगी प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा चाहिए मनुष्य को तो वो कामुकता से मुक्त हो सकता है लेकिन हम तो प्रेम की कोई शिक्षा नहीं देते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 उसने कहा कोई अपरिचित मित्र इस प्रेम का भाव कोई अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है द्वार उसकी पत्नी ने कहा लेकिन जगह तो बहुत कम है हम दो के लायक ये मुश्किल से कोई तीसरा आदमी भीतर आएगा तो हम क्या करेंगे उस फकीर ने कहा पागल ये किसी अमीर का महल नहीं है कि छोटा पड़ जाए ये गरीब की झोपड़ी अमीर का महल छोटा पड़ जाता है हमेशा एक मेहमान आ जाए तो महल छोटा पड़ जाता है ये गरीब की झोपड़ी है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 मजबूरी थी पत्नी को दरवाजा खोल देना पड़ा एक मित्र आ गया पानी से बीका हुआ उसके कपड़े बदले फिर वो तीनों बैठ के नपसप करने लगे दरवाजा फिर बंद है कि दरवाजा खोल दो तो मालूम होता है कोई आया उस आदमी ने कहा कैसे खोल दो दरवाजा जगह कहाँ आया वो आदमी अभी दो घड़ी पहले आया था खुद और भूल गया ये बात की जिस प्रेम ने मुझे जगह दी थी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 उस फकीर ने कहा कि मित्रों वो दो मित्र दरवाजे पर बैठे हुए थे जो पीछे आए तो दरवाजा खोल दो कोई अपरिचित मित्र आ गया उन लोगों का ये मित्र वगैरह नहीं है ये गधा है इसके लिए जगह खोलने की कोई जरूरत नहीं उस फकीर ने कहा तुम्हें शायद पता नहीं अमीर के दरवाजे पर आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार किया जाता है ये गरीब की झोपड़ी है हम गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार करने की आदत से करेंगे दरवाजा खोल दो पर दोनों कहने लगे जगह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 व्यक्तित्व में प्रेम की संभावना बढ़ती जानी चाहिए वो इतनी बढ़ जानी चाहिए पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति पशुओं के प्रति आदमियों के प्रति अपरचितों के प्रति अनजान लोगों के प्रति विदेशियों के प्रति जो बहुत दूर है उनके प्रति चांदों के प्रति प्रेम हमारा बढ़ता चला जाए जितना प्रेम हमारा बढ़ता है उतनी ही सेक्स के जीवन में संभावना कम होती चली जाती है प्रेम और ध्यान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 ये ये भाव मन में आप ना लेंगे ऐसी मेरी प्रार्थना है मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम ऐसी तो सुना तो उसके लिए बहुत बहुत अनुग्री हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार